गीता तत्व चिंतन ज्ञाने के लिए कर्तव्यता का अभाव 44 तिलक का दृष्टिकोण इन दो श्लोकों की व्याख्या करते हुए लोकमान्य तिलक ने यह तो माना है कि ज्ञाने के लिए कोई कर्तव्यता नहीं रह जाती पर वे यह कहते हैं कि उसे अपने लिए कोई कर्तव्यता नहीं रहती तथापि दूसरों के लिए उसे कर्म करना चाहिए वे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि जब जाने के लिए करना और न करना दोनों बराबर है तो उसे न करने का आग्रह ही क्यों हो यदि वह कर्म करे तो उससे उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं उल्टे वह जगत का कल्याण करेगा उसे लोक संग्रह के लिए अन्य लोगों को रास्ता दिखाने के लिए कर्म करना चाहिए तभी तो अगले श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म करने के लिए ही कहते हैं तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचार असक्त कर याचरण कर्म परमापतोति पुरुष इसलिए तू अनासक्त होकर सदैव अपने कर्तव्य कर्म सुचारु रूप से करता रह क्योंकि आसक्ति छोड़कर कर्म करता हुआ मनुष्य परम पद को पा लेता है यहाँ पर जो तस्मात इसलिए शब्द है उसकी व्याख्या लोकमान्य तिलक ने यो ही की है कि जब ज्ञानी पुरुष कहीं से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता इसलिए तू भी बिना किसी फल की अपेक्षा के आसक्ति रहित होकर अपना कर्तव्य कर्म कर किंतु उन्होंने तस्मास शब्द की यह जो व्याख्या की है उससे पूर्व के दो श्लोकों के पूर्वा पर संबंध ठीक जम नहीं पाता यानी पुरुष तो आत्मरति आत्मतृप्त और आत्मसंतुष्ट होने के कारण कर्म के प्रति उदासीन हो जाता है पर अर्जुन की स्थिति ऐसी नहीं है अतः दो असमान व्यक्तियों को एक ही प्रकार के कार्य की, की प्रेरणा देने के लिए तस्माश शब्द का प्रयोग सार्थक नहीं है यदि अर्जुन भी आत्मा में रमण करने वाला आत्मा में ही तृप्त और संतुष्ट होता तब तो तस्माज शब्द सार्थक हो सकता था पर अपने मत के प्रति आग्रह होने के कारण तिलक जी ने इसे अनदेखा कर देते हैं वैसे इस संदर्भ से परे हट तिलक जी के मत को देखें तो वह कोई गलत नहीं है उन्होंने अपने कथन के प्रमाण में योग वाशिष्ठ और गणेश गीता के जो उद्धरण दिए हैं वे सभी सही हैं और अपने स्थान पर सटीक भी है पर गीता के इस संदर्भ में उनकी व्याख्या उनके मताग्रह को ही अधिक प्रकट करती है योग वाशिष्ठ में जब राम ने मुनि वशिष्ठ से पूछा अच्छा बतलाइए मुक्त पुरुष कर्म क्यों करे उसे तो कर्म करने की कोई बाध्यता ही नहीं तब मुनि ने उत्तर दिया ज्ञाथ कर्म त्यागे नर्थ कर्म समाश्रयी तेना स्थित यद्य तथा करु त्यस ज्ञ यानी ज्ञानी पुरुष को कर्म छोड़ने या उसका आश्रय लेने से कोई प्रयोजन नहीं है इसलिए वह जब जैसा प्राप्त हो जाए तब वैसा करता रहता है फिर ग्रंथ के अंत में उपसंहार में भी गीता की वही बात दोहराई गई है वहाँ कारुण्य कहते हैं मम नास्ती कृतेनाथो ना कृतेने कशन यथा, यथा प्राप्त नष्ठा यह कर्मणी का आग्रह मेरे लिए न तो करने का कोई प्रयोजन है और न करने का तथापि न करने का आग्रह ही क्यों करूं? जो मुझे विधिवत प्राप्त होता रहेगा वह मैं करता रहूंगा। फिर योग वाशिष्ट में ही जीवन मुक्त के प्रसंग में गीता का उक्त अठारहवा श्लोक ही शब्दतः जुराया गया है तथा आगे के श्लोक में कहा है यद्यथा नाम संपन्नम तथा तीतरेण किम जीवन मुक्त को जो प्राप्त हो उसे ही किया करता है इन उदाहरणों को देकर लोकमान्य तिलक ने समझाया है कि जब ज्ञानी पुरुष को कर्म छोड़ देने से भी कोई लाभ या हानि नहीं है और कर्म करने से भी कोई लाभ या हानि नहीं है तब वह कर्म छोड़ने का आग्रह क्यों करे वह अपना स्वभाव प्राप्त कर्म करता रहे ज्ञान लाभ के पश्चात भी तो उसे अपने प्रारब्ध का भोग करना ही पड़ेगा भले ही ज्ञान के द्वारा संचित और प्रियमाण आगामी कर्म संस्कार जल जाते हैं पर प्रारब्ध का क्षय तो भोग से ही हुआ करता है आचार्य शंकर विवेक चुनावी में यही कहते हैं प्रारब्धम बलवत्तरम खलो विदाम भोगेन तस् क्षय सम्य ज्ञान विलयः विलय प्राग संचितगामिनाम यह उसी प्रकार है जैसे पंखा चल रहा है और हमने स्विच बंद कर दिया इससे पंखा एकदम रुकेगा नहीं बल्कि जब तक बिजली का दिया हुआ बल्ब पंखे में रहेगा तब तक वह घूमता रहेगा ज्ञान लाभ बिजली के स्विच को बंद करने के समान है और ज्ञानी का उसके बाद भी दे धारण मानो स्विच बंद करने के बाद भी पंखे के घूमने के समान यही प्रारब्ध की उपमा है तो तिलक जी का यह कहना कि जब ज्ञानी प्रारब्ध का भोग करेगा ही देह को चलाने के लिए आहार आदि क्रिया करेगा ही तब वह अन्य कर्मों से क्यों विमुख होगा भले ही उसे अपने लिए किसी कर्म की कर्तव्यता न रह जाए पर दूसरे के लिए समाज के लिए लोगों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उसे कर्म करना ही चाहिए